कहानी कब खत्म होगी पुराने जमाने में एक राजा था उसे कहानी सुनना बहुत पसंद था एक दिन उसने घोषणा की कि जो भी मुझे सबसे लंबी कहानी सुनाएगा उसे एक हजार सोने की मोहरे इनाम में दूंगा खबर सुनकर सुनाने वाले बहुत लोग आए एक आदमी ने कहानी खत्म करने में एक हफ्ता लगाया दूसरे ने दस दिन तक कहानी सुनाई तीसरे ने कहानी को एक महीना चलाया उनकी कहानी सुनने के बाद राजा यही कहता आपने जो कहानी मुझे सुनाई है वो इतनी लंबी नहीं है उन्हें इनाम दिए बिना ही लौटा देता एक चतुर कहानीकार ने इसके बारे में सुना और किसी भी तरह राजा से पुरस्कार पाने का निश्चय किया वह राजा के पास गया और बोला महाराज मुझे एक बहुत लंबी कहानी आती है उस कहानी को पूरा करने में मेरी जिंदगी बीत जाएगी राजा ने उत्साह से कहा ओ oh, ऐसी बात है तो सुनाओ कहानी कहानीकार ने कहा मगर एक मेरी एक शर्त है कहानी सुनते समय आप फिर फिर फिर ऐसा पूछते रहेंगे राजा ने तुरंत शर्त मान ली कहानी ने कहानी सुनाना शुरू की एक देश में एक बार खूब वर्षा फसल अच्छी हुई जहां देखो वहां पर्वत जैसे धान का ढेर था यह देखकर उस देश के मंत्री ने आदेश दिया एक बड़े भंडार का निर्माण कीजिए देश भर के धान को इस भंडार में बचा कर रखिए अकाल पड़े तब भी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी आदेश के अनुसार एक बड़े भंडार का निर्माण किया गया उस प्रकार का भंडार किसी भी देश में नहीं था उस शानदार भंडार को देखने दूर दूर से लोग आए भंडार में हवा जाने के लिए एक सुराख छोड़ा गया था एक दिन एक गौरिया भंडार के चारों ओर भंडरा रही थी भंडार में बना सुराख उसे दिखाई दिया फुर्र से उड़कर भंडार के अंदर घुस गई धान का एक दाना चुप कर बाहर आई और उस दाने को अपने घोसले में भंडार कर... कहनि के अंदर घुसी एक और दाना अपनी चोच में दबाकर बाहर आई और अपने घोसले में रखा कहानी कार ने कहानी आगे बढ़ाते हुए कहा फिर राजा ने पूछा कहानी कार गोर के भंडार के अंदर जाने और धान लेकर बाहर आने की बात दोहराता रहा राजा अपना धीरज खो बैठा और सोचने लगा गोरैया भंडार से एक एक कण धान निकालती रहेगी मेरी पूरी जिंदगी बीच जाएगी फिर भी भंडार में धान खत्म नहीं होगा इस कहानी कार की कहानी सुन, सुनकर मैं पागल हो जाऊंगा हे भगवान इस कहानी कार से कैसे छुटकारा पाया जाए राजा ने तुरंत आज्ञा दी कहानी कार को एक स्वर्ण मुद्राएं दी जाए उसके बाद ही राजा ने चैन से सांस ली भारत की लोक